द्रं कर्णे शृणेवा भद्रं, भद्रं पश्येम्शयत्रेस्तुष्वांशस्तुभिप्यसेम देवित ओम शाति शाति शां अथर्वदीय मुंडको परिषद तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के पंचम मंत्र के ऊपर कुछ विचार आरंभ हो गया था जिसमें कहा था सत्य न आत्मा। तपस्या आत्म प्राप्ति के साधन बताया जा रहा है सत्यवादी को ही आत्मा मिलने की संभावना है सत्य न लभ्य आत्मा सत्य न और तपसा हा। तपस्या से प्राप्त होता है तपस्या मान यहा इंद्रिय और मन को निग्रह करना एकाग्र करना सबसे बड़ा तप है ये तप कृष्ण चांद्रायण आदि तप तो अन्य लोग भी करेंगे स्वर्ग आदि चाहने वाला भी करेंगे ब्रह्मलोक आदि चाहने वाला भी करेंगे वो तप नहीं तो क्योंकि आत्मदर्शन के लिए इंद्रिय निग्रह होना जरूरी है इंद्रियों का संयम मन का संयम जरूरी है ये तप तपसा ये साथ सम्य ज्ञान ज्ञान का अर्थ है यहाँ परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान तो आत्मस्वरूपी है कि वह साधन कोटि में है साधन कोटि में अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा वो तो आत्मस्वरूपी है परोक्ष ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान जो होगा यथार्थ ज्ञान महाभार जन्म जो ज्ञान होगा यथार्थ ज्ञान और ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य रूपी साधन है ये चार साधन है दिखाया है सत्य है सत्य भाषण और तप इंद्रिय निग्रह रूपी तप और समय ज्ञान और ब्रह्मचर्य ये विचार साधना दिखाया क्योंकि ये सब नित्य होना चाहिए कदा कदा सत्य सभी बोलते हैं ऐसा सत्य काम नहीं करेगा नित्य पद सबके साथ संबंध होगा नित्य तब होना चाहिए इंद्रिय निग्रह भी कभी कभी तो हो जाता है हाँ ऐसा काम नहीं चलेगा सदैव सर्वदा इंद्रिय विजयी हो सत्य भाषण हो परोक्ष ज्ञान रहे परमात्मा संबंध ज्ञान हो ब्रह्मचर्य का पालन हो ये साधन से आत्मा मिलता है ऐसा कहा।, कहा है वो जो मिलने वाला आत्मा तो स्थान बता दिया अंतर शरीर ज्योतिर्मयो शुभ शरीर के मध्य को अंत शरीर कहा मानस आत्मा हृदय में मानते हृदय में बुद्धि है बुद्धि में आत्मा की आत्माकार वृद्धि बनती है शरीर के बीच में होता है हृदय इसलिए अंत शरीर शरीर के मध्य में ज्योतिर्मय है प्रकाश कुंज है ज्ञान रूपी प्रकाश कुंज है वह आत्मा शुभ्र है स्वच्छ है स्फटिक जैसा स्वच्छ है यम पश्चंती यथ क्षीर्ण दोषा जिस आत्मा को यम आत्मानु यथ क्षीर्ण दोषा यत जिनका दोष समाप्त तो हो गया काम क्रोध आदि लोग बहुत बद, मदवास्थ्य दोष नहीं अविद्यादि पंच क्लेश नहीं जिनमें ऐसे जो प्रयत्नशील व्यक्ति हैं संयासी लोग हैं वो उस आत्मा को प्राप्त करते हैं ऐसा उसको देखते हैं माने अनुभव करते हैं यह आता है से देखें ज्ञान सत्यादी सी विधीय दे निवृत्त प्रधानानी भिक्षु के लिए सन्यासी विशेष है क्योंकि उपनिषद के श्रवणादि में मुख्य अधिकारी सन्यासी है इसलिए कहा अधुना सत्यादि सत्यादि चार साधन का विधान किया जा रहा है सत्य है तप है सम्यक ज्ञान है ब्रह्मचर्य है जो सन्यासी है उसका सम्यक ज्ञान सहकार ज्ञान के यथार्थ ज्ञान के सहकारी साधन है ये सब सत्य भाषण भी होगा तभी ज्ञान होगा आत्मज्ञान होगा और तप होगा इंद्रिय निग्रह कर सकता हो तभी होगा और परोक्ष ज्ञान होगा तभी अपरोक्ष ज्ञान होगा आत्मज्ञान के साधन बनेंगे ये और ब्रह्मचर्य का पालन हो ये भिक्षु के लिए साधन कहा गया है भिक्षु मानी सन्यासी मुख्य रूप से यही है अधुना सत्यादि ने जो सत्यादि चार साधने बताए गए हैं मंत्र में भिक्षु सम्यक ज्ञान सहकारिणी भिक्षु के लिए संन्यासी के लिए सम्यक यथार्थ ज्ञान आत्मा का यथार्थ ज्ञान का कारण है चारों ये साधन है साधनानी विधि अंत्य विधान किए जाते हैं निवृत्ति है। प्रधानानी ये प्रवृत्ति प्रधान साधन नहीं है निवृति प्रधान है इनका तात्पर्य निवृत्ति में है, है। इंद्रिय निग्रह करना निवृत्ति है और सत्य बोलना ये निग्रह के लिए होता है तप करना ब्रह्मचर्य का पालन करना परोक्ष ज्ञान होना आत्मज्ञान होना यह निग्रह प्रधान है निवृत्ति प्रधान है प्रवृत्ति प्रधान नहीं है साधन जो निवृत्ति की ओर जाएगा वही यह साधन को अपना सकता है प्रवृत्ति के तरफ जाने वाला यह साधन को अपना नहीं सकता <coughs> निवृत्ति प्रधान का साधन सत्य न भाष्य अर्थ करते हैं मंत्र का अर्थ सत्य न अंध्रित त्याग ना झूठ का त्याग आत्म प्राप्त करना चाहते हैं यदि अपने स्वरूप की उपलब्धि चाहते हैं आप तो झूठ का परित्याग कर देना चाहिए सत्य न माना अंध्रित परित्याग ना अंध्रित झूठ का परित्याग सबसे बड़ा साधन है अंध्यागे तो झूठ बोलने की जो आदत बनी हुई है प्रत्येक शब्दों में झूठ बोलने की जो आदत बनी है उसका त्याग बृषा बदर बदर मैं इसका त्याग के द्वारा आत्मा मिलता है लभ्य प्राप्त प्राप्त करने योग्य है आत्मा एक साधन है दूसरा किंच दूसरा साधन है तपसा का तपस्या से भी मिलता है आत्मा कौन सा तपसा ही कौन सा तब इंद्रिय मन एकाग्रता यह तप इंद्रिय और मन को एकाग्र करना अंतर्मुखी वृत्ति में ले जाना यह सबसे बड़ा तप है क्यों तो मनुजी ने कहा है मनसस् चंद्रिया चाह्रम परमम तप यह सबसे बड़ा तप परम उत्कृष्ट तप यह है मन और इंद्रियों को एकाग्र करना बाकी इति स्मरणात ऐसा स्मरण किया है मनसस् चंद्रिया चाह्रम परम तपा ऐसा कहा है जो मन और इंद्रियों को एकाग्र करना सबसे बड़ा तप कहा गया है यही तप ऐसा तप होना चाहिए सन्यासियों के पास और तद्धि अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भावात कोई अनुकूल साधन है ये तप इंद्रिय निग्रह करना मन और इंद्रियों को एकाग्र करना ये अनुकूल तप है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए अनुकूल तप यह है कृष्ण चांद्रायण आदि तप इतनी मान्यता नहीं रखता है अनुकूलम वही तप तप तत् वो तप, तप, तप, हाँ तप जो है अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखात क्योंकि आत्मदर्शन के आत्म साक्षात्कार के अभिमुखी भाव हो जाते हैं सहायक बन जाते हैं मन और इंद्रियों को निग्रह करना रूपी तप परमम सादन। परम साधन परम साधन है मन और इंद्रियों को निग्रह करना तप हाँ यही साधन रूप तप नेतर ने चांद्रायदि ये इतर तप है न चांद्रायण आदि तप ये इस तप शब्द का अर्थ नहीं लेना वो भी तप है वो अलग प्रकार के तप हैं कृच्छ चांद्रायण चांद्रायण तप कृष्ण चांद्रायण तप एक एक महीने के तप होते हैं वो वो अलग है वो नहीं आत्मलभ्य अनुसंग ऐसा आत्मा आत्मालभ्य सभी के साथ में संबंध होगा सत्य ने ऐसा आत्मा लभ्य तपसा ऐसा आत्मा लभ्य सम्यक ज्ञान ऐसा आत्मा लभ्य और ब्रह्मचर्य सबके साथ, सब साथ संबंध होगा ये कहा अनु सर्वत्र सभी में लगाना, चारों में लगाना लगाना चारों तीसरा नंबर का साधन है सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सहकारी समर्पण सहकारी साधन को समर्पण करते हैं कहा टिप्पणी में सहकारी साधन ये भी मानी तो परोक्ष के बिना अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा परोक्ष ज्ञान चाहिए क्योंकि जब साधन चतुष्टय संपन्न होकर के वेदांत के अधिकारी बनता है तो सबसे पहला साधन विवेक ज्ञान परोक्ष ज्ञान होगा तभी तो साधन में लगेगा उसके बाद दूसरा यह ज्ञान होगा तो वैराग्य तब जगेगा संसार अनैत्य है आत्मा सत्य बुद्धि यदि बन जाए तो वैराग्य जगेगा पहला नंबर विवेक दूसरा नंबर वैराग्य और जब वैराग्य जग जाए तब समाधि साधन को अपनाएगा व्यक्ति समाधि सर संपत्ति तभी अपनायेगा भुभुक्या यदि सता रही हो कहा से समाधि होंगे मन में भोग भोगने की इच्छा यदि हो उस काल में सा, समाधि साधन होना संभव नहीं है समाधि साधन तभी करेगा विष्व से वैराग्य हो विष्व से वैराग्य तभी होगा विवेक हो पहले इसलिए विवेक वैराग्य समाधि सर संपत्ति और मुमुक्षा भी होनी चाहिए मान संसार से मुक्त होने की इच्छा आगे जन्म मरण न हो ये इच्छा भी होनी चाहिए ये चार साधन को माना है तो सबसे पहले विवेक तो विवेक है सम्यक ज्ञान है ना ये कहा यथाभूत आत्मदर्शन है ना जैसा आत्मा का स्वरूप है उसको बताने वाला ज्ञान ऐसा आत्मदर्शन होना चाहिए आत्मा का स्वरूप कुछ और है और कुछ और बोल दिया मनगणंत तो बातें बोल दिया ऐसा ज्ञान काम नहीं करेगा यथा भूत माने स्वरूप आत्मदर्शन आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्मचर्य चौथा साधन है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य माने क्या मैथुन असमाचार्य मैथुन धर्म का परित्याग करना यह भी एक विशेष साधन है ये कहा यथाभूत आत्मदर्शन दो टिप्पणी में कहा तदव्या चे समय ज्ञान ने कहा व्याख्या कर दी ज्ञान का अर्थ है ये कहा नित्यम सर्वदा आगे नित्यम सर्वदा है नित्यम करता सर्वदा है सदैव होना चाहिए चारों ये नहीं कि कभी कभी हो काम नहीं करेगा नित्यम मन सर्वदा नित्यम सत्य नित्यम तपसा समय ज्ञान नीति सर्वत्र नित्य शब्दों अंतरदीपिका न्याय ना अनुसर्त्य कहते तो हैं एक अंतरदीपिका न्याय है घर के भीतर में आपने दीपक जला दिया तो जितने वस्तु है सबको प्रकाश करेगा उसी प्रकार ये जो आया हुआ यहाँ पर नित्य शब्द है ये सब चारों को प्रकाश करेगा चारों के साथ संबंध होगा इसको अंतरदीपिका न्याय बोलते हैं जितने हैं सबको प्रकाश करने वाला जैसे घर के भीतर में दीपक जला दिया जाए तो भीतर जितने वस्तु तो होंगे सब प्रकाशित तो होंगे ठीक इसी प्रकार ये इस चारों शब्दों के साथ नित्य शब्द जुड़ेगा ये अर्थ कर रहे हैं नित्यम मने सर्वदा तो कैसा अर्था करना नित्यम सत्य नित्य होना चाहिए सत्य भाषण कभी कभी सत्य तो सभी बोलते हैं कभी कभी सत्य सभी बोलते हैं हमेशा झूठ बोलने से तो काम नहीं चल सकता हाँ। किंतु सत्य बोलते हैं कभी कभी किंतु लोगों की धारणा यह होती है मैं गलत बोलूं दूसरा मेरे से सत्य बोले ये मांग है अपने आप तो आचरण में लाना नहीं चाहते हैं किंतु दूसरे से मांग रखते हैं अरे भाई तुम स्वयं नहीं करते हो, दूसरा क्यों करे स्वयं करो लग जाओ <coughs> तो ये सबके साथ नित्य कर का संबंध करना कहा नित्यम सत्य नित्यम तपसा समय ज्ञान सर्वत्र शब्द हो अंतरदीपिका न्याय ना अंतरदीपी का न्याय घर के भीतर में जलती हुई दीप जलता हुआ दीपक को अंतरदीपिका जाता है उस युक्ति से न्याय क्या है टिप्पणी में कहा अंतरदीपिका यदि यथा गृहोदरवर्ती दीपिका जैसे घर के भीतर में जलने वाला दीपक छोटी हो तो दीपिका बोलेंगे बड़ा हो तो दीपक बोलेंगे दीपिका आलोक जो दीपिका दीपक का आलोक है वह आलोक प्रकाश तस्थई सर्वई घटा आदि वस्तु भी संबद्ध थे तस्त मे गृहस्थ गृह के भीतर में जितने भी वस्तु हैं उसमें स्थित वस्तु जितने भी हैं घटा आदि वस्तु के साथ संबंध रखता है दीपक का प्रकाश जैसा करता है तदव उसी प्रकार यहां भी ये जो नित्य शब्द चारों के साथ संबंध होगा सत्य तप संविज्ञान और ब्रह्मचर्य ये कहा तद्वत्त साधनार्थ वाक्यंतर्वर्ती ये साधन वाला वाक्य थे चार वाक्य साधन है ज्ञान अप्रोक्ष ज्ञान के साधन है वाक्य तो के अंतर्वर्ती जो नित्य शब्द है उसके बीच में आया हुआ नित्य शब्द है साधनार्थ सर्व ही पद ही संब साधन में आए हुए जितने भी विषय है चारों के चारों के साथ में इसका संबंध हो नित्य शब्द का यह आगे भाषा में कहते बक्ष जा आगे कहेंगे कहेंगे कहा पर परिषद में कहेंगे ये ये है एक मंत्र भाग है इसी की व्याख्या प्रश्नो परिषद कहेंगे बक्ष क्या कहेंगे नेश जिम्मन अंद्रित नमा, नमाया च ऐसा आएगा वहां उसी को ब्रह्मलोक उसी को जो मान्य धर्माधर्म से रहित ब्रह्मलोक मिलेगा उसको मिलेगा किसको मिलेगा जिसमे कुटिलपना नहीं है जिम्म कुटिलपना अंध्रिता मिथ्या भाषण नहीं है और माया भीतर कोई बाहर कुछ नहीं करता हो जो भीतर कोई बाहर कुछ करने वाले को माया बोलते हैं, माया भी जादूगर अंदर भीतर कुछ है बाहर कुछ है ऐसा न हो जिसमें उसी को अशोक विरजो ब्रह्मलोक ऐसा आएगा उसी के लिए वो ब्रह्मलोक मिलेगा कुटिलता न हो कुटिलपना न हो और मिथ्या भाषण न हो अंध्रित मान मिथ्या भाषण न हो और ना माया पर वंचना भी ना हो कुछ भीतर कुछ बाहर नहीं करता हो उसी को ब्रह्मलोक का अधिकारी वही होता है ब्रह्मलोक उसी को मिलेगा ऐसे बक्षा कहेंगे कहा कहेंगे प्रश्नो परिसर में कहेंगे ये टिप्पणी में नंबर भी है प्रश्नो परिसर में क्यों ये मंत्र भाग है इसी की व्याख्या वहां होना है यह यदि ऐसा कोसव आत्मा वह आत्मा कौन है ये जो चार साधन प्राप्तव्य जो आत्मा है श्रुति ने कहा चार साधन जिसके पास हो तो आत्म प्राप्त होगा कौन है वो आत्मा आत्म यह प्रश्न उठता है कोश आत्मा यह इन साधनों के द्वारा प्राप्त आत्मा कौन है वो ये प्रश्न उठा इसका उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं उत्तर दिया क्या अंत शरीर है अरे बाबा वो आत्मा ये शरीर के भीतर है शरीर के बीच में है हृदय देश बीच में, में अंतकरन है हृदय में अंतकरण है अंतकरण में वो ब्रह्मा का वृत्ति बननी है इसलिए अंत शरीर कहा शरीर के भीतर मान मध्य भाग में है आत्मा हृदय में स्थित है आत्मा कहते हृदय आकाश में है ये कहते हैं शरीरे है, उत्तर अंत शरीर उत्तर दे रहे शरीर के बीच में अंतर माने मध्य या अंतर अव्यय का अर्थ मध्य शरीर के मध्य भाग में हृदय है वही आत्मा की उपलब्धि होती है मैंने क्यों वो अंतकर्ण वहां है अंतकरण में वृद्धि बननी है शरीर से अंतर मान मध्य पुंडरिक शरीर में जो हृदय हृदया काश पुंडरिकाने कमल हृदय कमल उसका जो आकाश उसके भीतर जो आकाश है उसी में आत्मा है ज्योतिर्मय प्रकाश का पुंज है आत्मा ज्योति ज्योति है प्रकाश का पुंज है ज्ञान रूप पुंज है ऐसा जो आत्मा ही रुक्म बरणहा सुवर्ण जैसा वर्ण वाला है चमकीला है प्रकाश स्वरूप है रूप माने होता है सुवर्ण रूप में बोलते हैं चमकीला है, हाँ, है अथवा सुवर्ण का अविनाश सुवर्ण अविनाशी होता है जितने बार भी जले वो कम नहीं होता उतना ही रह जाता है उसी प्रकार अविनाशी है आत्मा हृदय में है शुभ्र मन शुद्ध शुद्ध है आत्मा अशुद्ध नहीं है देहादि जो दुर्गंधि है उसमें लेप नहीं कर सकता आत्मानं पश्च्यंती उपलब्ध जिस आत्मा को लोग पश्चंत मे उपलब्ध प्राप्त करते हैं कौन करते हैं यथाय क्षीण दोष ऐसा आया है जिसका दोष समाप्त तो हो गए हैं काम क्रोध आदि दोष समाप्त है काम क्रोध लोभ लोग नहीं है जिनमें समाप्त तो हो गए ऐसे अथवा अविद्या राग द्वेश समाप्त हो गए जिन महापुरुषों में ऐसे जो क्षीण दोष वाले क्षीण हो गए दोष सारे जिनका ऐसे लोग यत्नशील लोग प्राप्त आत्मा को कोई प्राप्त उपलब्ध प्राप्त करते हैं यथा यदि प्रयत्न धातु से यति बनता है मान प्रयत्न करने वाले को यति कहते हैं तो ये बाहर का प्रयत्न नहीं है भीतर प्रयत्न उनका चलता है निरंतर आत्मा ना आत्मा विवेक चल रहा है भीतर वो यति होते हैं आत्मान आत्मा विवेक निरंतर होता है सन्यासी कोई काम नहीं करता नहीं बहुत काम करना पड़ता उसको बाह्य काम नहीं करेगा अग्निहोत्रा आदि छोड़ दिया है नहीं करेगा किंतु आज तो कोई करता ही नहीं सभी सन्यासी है एक तरह से जो भी है तो बाह्य कर्म परित्याग है किंतु भीतर उसका चलता है आत्मा अनात्म विवेक उसको फुर्सत ही नहीं है अगर वास्तव में सन्यासी हो कुमुक्ष हो उसको फुर्सत नहीं होगा यथाया मानी यत्नशिला यत्न करने स्वभाव वाले जिनका स्वभाव बन गया यत्न प्रयत्न करने हो इसलिए सन्यासी कहा उनको सब त्यागी बाहर के कर्म त्यागी जो होंगे वो होंगे जिनका दोष समाप्त तो हो गया कैसे दोष क्षीण क्रोधादि चित्त मल चित्त में मल है दोष है क्या है काम क्रोध लोभ मोह मत माद दोष भरे पड़े हैं चित्त में मन में दोष है जिनका ये दोष समाप्त तो हो गया है काम क्रोधादि दोष समाप्त है ऐसे लोग उस आत्मा का दर्शन करते हैं प्रयत्न करने वाले कहा स आत्मा नित्यम सत्याधि साधन ऐसे जो लोग हैं वो आत्मा नित्यम सत्यादि साधन नित्य सत्यादि जो सार साधन बताया गया वो पालन कर रहे हैं जो लोग नित्य सत्य भाषण करते हैं कभी भी मिथ्या वचन नहीं बोलते हैं नित्य इंद्रिय निग्रही दि, है और नित्य समृद्ध ज्ञान है उनके पास और नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ऐसे लोग नित्यम सत्याधि साधन ही जो नित्य सत्याधि साधन के द्वारा लभ्य थे वो जो कर्म त्यागी लोग हैं सन्यासी लोग हैं प्रयत्नशील लोग हैं उनके द्वारा यह आत्मा की उपलब्धि होती है उनको प्राप्त होता है ये था का। ना कादाचित कई सत्या थे कभी कभी सत्य बोलने आदि से नहीं होने वाला आपको मिलने वाला नहीं है कभी कभी सत्य बोलना कभी कभी इंद्रिय निग्रह करना ऐसे काम नहीं चलेगा उनको नहीं मिलता सत्यादि साधन तुत्यर्थो तुत्य अयम अर्थवाद आगे का मंत्र के लिए अवतरण दे रही है सत्यादि साधन स्तुत्यर्थो हो अयम अर्थवाद आगे अर्थवाद वाक्य आने वाला है आगे अगला मंत्र में जो षष्ठ मंत्र होगा अर्थवाद वाक्य है ये उसका अवतरण है ये भाष्य की टिप्पणी ये टिप्पणी का लिख रहे हैं अत्र सत्य साधन पाठो लिखित पुस्तक सत्यादि साधन नयी होकर के लिखित पुस्तक में सत्य शब्द मात्र सत्य शब्द है आदि नहीं है कहते हैं सत्य साधन पाठ लिखित पुस्तक है युक्त हो वही पाठ ठीक भी है लिखित पुस्तक वाला क्यों सत्यम एवं इत्यादि मंत्र अवतारिका जो आगे सत्य में आने वाला है उसके अवतरण रूप में ये पंक्ति है इतने पंक्ति अवतारिका ही ये पंक्ति उसके लिए है इसलिए सत्य साधन इतने पर्याप्त है ऐसा कहा ठीक देखे इसकी अत्र सम्य ज्ञान ना इस मंत्र में जो सम्यक ज्ञान ना शब्द आया उसके बारे में विचार करते हैं बाकी तो सरल हो गया सम्यक ज्ञान है ना वस्तु विषय अवगति फलावसान जो परोक्ष ज्ञान आपको होगा कहां तक उस आत्म वस्तु को विषय करने वाला जो फल में जाके समाप्त तो होगा साक्षात्कार में जाके समाप्त तो होगा ऐसा ज्ञान चाहिए सम्यक ज्ञान इन्हें अधूरा ज्ञान से नहीं होगा पक्का परिपक्व ज्ञान होना चाहिए यही होगा अत्र ज्ञान शब्द है ना सम्यक ज्ञान शब्द क्या लेना वस्तु विषय जो वस्तु आत्मा वस्तु है इसका विषय आत्मा है आत्मा वस्तु विषय जो अवगति माने ज्ञान फलावसान साक्षात्कार जहां जाके साक्षात्कार होगा ऐसा समय ज्ञान लेना पड़ेगा परोक्ष ज्ञान ऐसा अब माने अपरिपक्व ज्ञान परिपक्व ज्ञान तो, अ... अप, को परिपक को तो साधन कोटी में आना है अपरिपक्व ज्ञान तो जाकर के आगे जाकर परिपक्व होगा वही ऐसा ज्ञान लेना है वाक्यार्थ ज्ञान अर्थ बाक्यार, कौन होगा तत्वी महावाक्य जन्य ज्ञान उस अर्थ का विचार करके होने वाला ज्ञान तत्पद का अर्थ क्या होता है तुम पद का अर्थ क्या होता है अशी पद का अर्थ क्या होता है तीन पद उसमें है तत्पद का बाच्य अर्थ क्या है लक्ष्यार्थ क्या है तुम पद का बाच्य अर्थ क्या है लक्ष्यार्थ क्या है ऐक्य बाच्य अर्थ में है कि लक्ष्यार्थ में है सब विचार करना होगा ऐसे करते करते करते जाके जो ऐक्य तक पहुंचाने वाला ज्ञान है उसी प्रयास समय शब्द लेना उचित कहा अवगति फल स्वकार्य स्वकारी अविद्यावृत्तों सहकारी अपेक्षा संभवात कहते हैं जिस ज्ञान का अवगति फल है साक्षात्कार फल है जिस ज्ञान का ऐसा उसके लिए क्या अविद्या अविद्यावृत्ति के लिए सहयोगी की जरूरत है ज्ञान दृढ़ हो जाने के बाद में किसी की अपेक्षा नहीं है किन्तु ज्ञान को दृढ़ करने के लिए सहकारी साधन की जरूरत है क्यों अविद्यावृत्ति करनी है ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ अविद्या की पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हो रही है। इसके लिए सहकारी साधन की जरूरत है ये कहा अवगति फल से जिस ज्ञान का फल है अवगति साक्षात्कार होना है आगे जाकर के आत्म साक्षात्कार होना है स्व कार्य अपना जो कार्य है उसका अवगति फल मैंने मोक्ष देना है वो ज्ञान और हो, साक्षात्कार होना उसमें अविद्या सहकारी अपेक्षा संवाद सहकारी की अपेक्षा की संभावना है ये टिप्पणी दो नंबर की अवगति अवग अपिपक् ज्ञान फलस्य साक्षात कार्य से परिपक्व ज्ञान नहीं हुआ है अधिक ज्ञान है दृढ़ ज्ञान नहीं है ज्ञान है उस ज्ञान को परिपक्व करना क्यों अविद्या है उसको नष्ट निवृत्ति करना है इसके लिए उसकी जरूरत है सहकार्य की जरूरत है परिपक्व ज्ञान के लिए आवश्यकता नहीं है साधन की अच्छा आगे <स्था गया> टीका में कहते हैं अतो अपरिपक्व ज्ञान से सत्यादि नाम च परिपक्व विद्यालाभा समुच्चय इस अपरिपक्व ज्ञान और ये सत्यादि साधन का समुच्चय किया जाता है परिपक्व ज्ञान के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं समुचय नहीं होगा अपरिपक्व अवस्था में जो ज्ञान अपरिपक्व अवस्था में है सत्याधि साधन होगा तो अविद्या की निवृत्ति हो पाएगी नहीं तो अविद्या जबल डालेगी ऐसी स्थिति है इसके लिए सहकारी की आवश्यकता है क्या अतो अपरिपक्व ज्ञान ऐसे ज्ञान तो हुआ महाभारतीय जन्य ज्ञान हो गया किंतु तो दृढ़ नहीं हुआ है परिपक्व अवस्था में परिपक्व नहीं हुआ ऐसी स्थिति ज्ञान का सत्यादि उस ज्ञान का और सत्यादि जो चार साधन बताए मेरा परिपक्व विद्याला लाभ है किसके लिए परिपक्व विद्या साक्षात्कार होना है तो ऐसे उसके लाभ के लिए समुच्चय से समुच्चय माना जाता है परिपक्व ज्ञान काल में किसी की समुच्चय नहीं होना और है और अपरिपक्व ज्ञान में साधन की जरूरत है नैता बता भास्कर भास्कर जी ने कहा कि ज्ञान कर्म समुच्चय हो गया ज्ञान के लिए सहकारी साधन मान लिया यहाँ क्या मान लिया सत्यादि तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो गया भास्कर भट्ट भास्कर का कहना ज्ञान कर्म समुचयवादी का इससे सिद्ध नहीं हो सकता कहते क्यों नहीं होता है तो आगे बोलते हैं इसके बारे में परिपक्व विद्या या सहकारी अपेक्षा माना परिपक्व विद्या जो होगी आपकी जैसे अभी मैं मनुष्य हूं इतना परिपक्व को है कोई भी झूठला नहीं पा रहा है ऐसे मैं ब्रह्म हूं ऐसे निश्चय हो जाए जब तो वो परिपक्व ज्ञान है अभी कभी कभी हल्का फुल्का होता है फिर मैं मनुष्य हो जाता है ये परिपक्व ज्ञान नहीं है आपका तो जितना शरीर में आत्मबुद्धि जितना दृढ़ होकर बैठी हुई है इतनी बुद्धि आत्मा में हो जाए वो परिपक्व अवस्था है तो वो परिपक्व अवस्था आ जाने पर किसी सहकार की अपेक्षा नहीं होगी जो ज्ञान कर्म समुशय ज्ञान हो जाने के बाद में कर्म की आवश्यकता नहीं है परिपक्व ज्ञान होने पर कर्म की आवश्यकता नहीं है किंतु अपरिपक्व अवस्था में सत्यादि साधन की जो अंतरंग साधन है उसकी आवश्यकता है बहिरंग साधन कर्म तो छोड़ा हुआ है उसने किन्तु अंतरंग साधन जो सत्याधि है वो रहेंगे ये कहा तथा टीका तथा कर्म असल कर्मा कर्म, कर्म असंश्लेषर्वणाथ देवादि नाम कर्म विहीना मुक्ति सर्वणाश तो क्योंकि तो परिपक्व ज्ञान होने पर क्या स्थिति आ जाती है कर्म का संश्लेष नहीं होता ये कर्म लेपायमान नहीं होता उसके साथ ऐसा सुनाई पड़ा है और देवादि जो कर्मा रहित व्यक्ति हैं देवादि कर्म नहीं करते कर्म करने का अधिकार मनुष्यों का है यज्ञादि कर्म करने का देवादि कोई यज्ञ का अधिकार नहीं कर्म करने का अधिकार नहीं केवल भोगता है फल भोगने का अधिकार है तो कर्म विहीन जो देवत, देवता देवतादी है उनके भी मुक्ति श्रवण है कहां श्रवण है तो टिप्पणी में बोलते हैं यथा पुष्कर पलाशा आपो न शिष्य एवं एवं विधि पापं कर्म ऐसा आया है माने जिस प्रकार तलाव में जो कमल होता है उस कमल में जल रहता वही है जल का स्पर्श नहीं होता यह स्थिति हो जाती है पुष्कर पलाश पुष्कर में रहने वाला पलाश मानी कमल पुष्कर पलाश कहते हैं कमल को आपो न श्रेष्यते जल उसमें पर्श नहीं कर सकते उसी में रहते हुए भी ठीक इस प्रकार एवं एवं विधि इस प्रकार जो आत्मा को जान लिया जिस व्यक्ति ने साक्षात्कार कर लिया ऐसे व्यक्ति में बे। पापम कर्म न शिले सुनाई पड़ा है कर्माभाव सुनाई पड़ता है ज्ञान काल में पाप कर्म मानी पुण्य पाप उसको सश्लेष्ट नहीं कर सकते हैं संबद्ध नहीं कर सकते हैं ये सुनाई पड़ा है इसलिए और देवताओं के बारे में सुना है यो यो देवार प्रत्यबुता वृद्धाया जो जो देवताओं में जग गए आत्मा साक्षात्कार कर गए जग गए सये सय तद अभवत वही देवता देवताओं के बीच में जो जो जगे वही आत्मा हो गए सयव तद अभवत तद मने आत्म तत्व हो गए तथा श्री तथा मनुष्यमती उसी प्रकार ऋषियों में भी जो जो जगह है आत्मरूप हो गए जो जगे नहीं है मनुष्यदी रूप में पड़े हैं वैसे मनुष्यों में भी स्थिति है ऐसा आया है इति देव मुक्ति सर्व ऐसा देवताओं के भी मुक्ति का श्रवण है में ऐसी स्थिति है देवता भी अन्य प्रकार से एक के माध्यम से अन्य प्रकार से मुक्त हो सकते हैं वहां से भी ऐसा आया है एक आगे मंत्र है सत्य में बजयते यत्र सत्य परम निधान सत्यमेव जयते नागृत सत्य से परम निधान सत्य में बजय तेना है भारत सरकार ने भी इसकी मान्यता दे रखी है अभी तक नोटों में लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते वजये और बड़े बड़े न्यायालयों में देखना वहां भी ऐसा शब्द मिलते हैं ये मुंडकोपनिषद का शब्द जगह जगह मिलेंगे सत्य का जय होता है बने सत्य का जय नहीं सत्यवादी का जय या सत्य शब्द कहते सत्यवादी लक्षणा वृत्ति से लेना शक्ति वृत्ति से नहीं लेना क्योंकि सत्य का जय नहीं होता सत्यवादी का जय होता है यह स्थिति है। लक्षणा वृत्ति से शक्ति वृत्ति से लेंगे शक्ति अर्थ से अर्थ लेंगे तो सत्य का अर्थ सत्य लेना पड़ेगा सत्यवाणी को लेना होगा किंतु लक्षण करेंगे लक्षणा करेंगे तो जैसे गंगा का अर्थ गंगा का तीर किया जाता है कभी कभी ऐसे प्रसंग के आधार पर इसी प्रकार यहां सत्य का अर्थ सत्य बोलने वाला उसका विजय होता है तो जायते जो है जी जाय धातु परस्परपति धातु है कि आत्मा में प्रयोग हो रखा है यह छांदस प्रयोग है लोक में जायती बोलना चाहिए जायते नहीं होता सत्य में एवं जायते जो सत्यवादी है उसी का विजय होगा झूठ बोलने वाले का विजय होने नहीं सकता थोड़ी दिन समय के लिए चलता है आगे जाकर करके काम नहीं चलेगा अब मान लो किसी व्यक्ति ने ऐसे प्रतिक्ञा की, की आज के बाद मैं झूठ बोलूंगा प्रतिज्ञा कर दी हो उसका व्यवहार भी नहीं चल पाएगा परमार्थ हो तो जहां जाए जाए क्यों झूठ बोलना है प्यास लगी है कोई बोलेगा पानी पियोगे तो क्या बोलना पड़ेगा नहीं भूख लगी है भोजन करोगे नहीं झूठ बोलना है व्यवहार भी नहीं चला सकता सत्यवादी के लिए थोड़ी दिन कष्ट हो किन्तु तो सत्यवादी का काम चलता है सत्यवादी का काम रुकता नहीं है तो सत्य में ये वह जो सत्यवादी है वह उसी के विजय होता है ना जो अंध्रितदी है मिथ्यावादी है झूठ बोलने वाला है उसका विजय कभी नहीं होती अंध्रित मिथ्यावादी झूठ बोलने वाला उसका विजय नहीं होता सत्य न पंथा विवयान जो देवयान मार्ग है उत्तरायण मार्ग है देवयान कहते हैं जिसको मार्ग है सत्य के द्वारा ही फैला हुआ है देवयान मार्ग उत्तरायण मार्ग जो ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी बनता है आ, वो सत्य के माध्यम से होता है सत्य न पंथा जो मार्ग है सत्य रूपी साधन के द्वारा ही वो मार्ग बीत विस्तृत हो जाता है खुल जाता है देवयान मार्ग उसके लिए खुला हुआ हो जाता है ये ना आक्रमती ऋषयो ही आपता काम जो आपका पूर्ण काम है आपता ऐसा सारा प्राप्तव्य पदार्थ प्राप्त है जिनको कुछ चाहिए नहीं ऐसी वाले जो पूर्ण काम ऋषि है ऋष ये ना आक्रमण दिए, जिस मार्ग के सहारे से जाते हैं उत्तरायण मार्ग से दिए जाते हैं ऋषि लोग आक्रमण की ये परम निधान जहां वो सत्य का परम खजाना है जहां वहां पहुंचते हैं ऋषि लोग माने ब्रह्म लोग आदि पहुंच जाते हैं अथवा कर्म मुक्ति प्राप्त करते हैं सत्य का जो परम खजाना आत्म स्वरूप है वहां पहुंच जाते हैं स्थिति ये कहा कहते सत्यम एवं माने सत्यवान एवं यहाँ सत्य सब सत्यवान ऐसा बोल दिया सत्यवाला विजय उसी को होना है सत्यम एवं मैने सत्यवान एवं जयती आ, जयते का अर्थ जयती विजय प्राप्त करता है ना अंधित मैंने न जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता नहीं सत्याग्रित केवल पुरुषा अनास्त्रितयोर जय पराजय वहां पर लक्षण क्यों कर दी भाष्यकार ने सत्य में वजये स्मृति में सत्य का जय होना ऐसा होना चाहिए किंतु सत्यवादी का जय होता है क्यों बोला तब भाष्यकार लिखते है नहीं सत्याग्रतय केवल सत्य और झूठ दो वस्तु दो तो, सत्य वस्तु तो और झूठ वस्तु तो, दो वस्तु तो, केवल अकेले हो पुरुषार्थ पुरुष अनाश्रित किसी व्यक्ति में आश्रित हुए बिना सत्य और झूठ दोनों के दोनों कोई भी हो किसी व्यक्ति में आश्रित हुए बिना अनाश्रितय और आश्रित हुए बिना जय पराजय न संभवती न सत्य जय कर सकता है नौ, ये नृत्य पराजय का कारण बनता है कब व्यक्ति में आश्रित होने के बाद झूठ बोलेगा व्यक्ति बोलेगा और सत्य बोलेगा व्यक्ति बोलेगा जय पराजय का कारण व्यक्ति में आश्रित होने पर ही हो सकता है सत्य और इसलिए लक्षण करके भारत सरकार कर दिया सत्य सत्य सत्यवान एव ऐसा अर्थ सत्य बोलने वाला या अर्थ लेना कहा एक नंबर के बड़े नहीं लक्षणा बीज अम्भक्ति जो लक्षणा कर दी भाष्यकार ने शक्ति वृत्ति से अर्थ लेकर लक्षणा वृत्ति से अर्थ निकाला भाष्यकार ने तो इसके बीज क्या है ये कहते हैं नहीं इत्यादि कहा नहीं सत्य केवल सत्य और अंधित शब्द के दो पुरुष अनाश्रित व्यक्ति किसी मनुष्यदि में आश्रित हुए बिना मनुष्य में आश्रित हुए बिना जय पराजय का कारण नहीं बनते हैं इसलिए सत्य का अर्थ सत्यवान ये अर्थ कर रहा यह कहा प्रसिद्धम लोक लोग में प्रसिद्ध है ये कहते क्या प्रसिद्ध है प्रसिद्धम लोक सत्यवादी ना अंधित अभिभूयते ना विपर्य सत्यवादी के द्वारा जो झूठ बोलने वाला अंधवादी को पराभूत कर दिया जाता है जीता जाता है आखिर में सत्य का ही होगा सत्यवादी का विजय होता है लोग में देखा है प्रसिद्धम लोक है सत्यवादी ना सत्यवादी के द्वारा अंधवादी अभिभूयते अंधित दब जाता है झूठ बोलने वाला दब जाता है आखिर हार जाता है सत्यवादी का विजय होता है ना भी या विपरीत नहीं होता झूठ बोलने वाला जीत नहीं सकता विपरीत नहीं होगा ऐसा लोक में देखा गया है ये कहा प्रसिद्ध है और छान लोगे में तो प्रसिद्ध कहानी लाने देखा है किसी संदेह में पकड़ा गया व्यक्ति चोर है करके पकड़ लाए राजा के पुलिस लोग पूरे पकड़ के लाए संदिग्ध अवस्था में है और राजा क्या करते हैं लोहे को तबाह करके उसके हाथ में रख देते हैं ऐसी कहानी है सामने को लोहा तबा करके कुलाड़ा तबाह करके हाथ में रख देंगे अगर वो सत्यवादी होगा चोरी नहीं किया होगा नहीं किया बोलेगा तो चोरी नहीं किया बोलेगा चोरी न करने वाला नहीं किया बोलता है तो उसके हाथ के ऊपर में सत्य बैठ जाता है और सत्य के ऊपर में कुलाड़ा पड़ जाता है उसके हाथ जलता नहीं और चोरी किया हो और नहीं किया कहता हो तो वहां पर उसके हाथ में सत्य नहीं है तो क्या करेगा कुलाड़ा उसके इसमें परस हो जाएगा चमड़ी में बीच में सत्य का विधान तो रहेगा नहीं जल जाएगा आग जलेगा बाकी कारावास भी होगा दोनों दंड मिलेगा ये छांदू के ऊपर चर्चा है अच्छा किंचह भाष्य में कहते हैं किंचह अच्छा अतः सिद्धम सत्य से बलवत्धन तो ये सत्य जो है बहुत बलवान साधन है लोक में ही देखा है तो आत्म प्राप्ति करना हो जिसको तो उसके भी सत्यवादी होना अनिवार्य है लोक में, में भी देखा है इसी का पूर्व मंत्र का अर्थवाद वाक्य है ये अतः सिद्धम सत्य से बलवत्धन सबसे बड़ा साधन बलवान साधन सत्य है ये सिद्ध हो गया सत्यवादी का जय होता है सत्य सबसे बड़ा साधन है कहा। और भी है, शास्त्र तो भी अवगमित शास्त्र से भी यही जाना जाता है सत्यवादी का विजय होता है शास्त्र में कहा है शास्त्र तो भी अवगमित है सत्य से साधना सहित सहित साधना शास्त्र से तो भी यही ज्ञान जाना जाता है यही होता है क्या सत्य सबसे बड़ा साधन अतिशय साधन है साध जितने भी साधन है सबसे बड़ा साधन सत्य है सत्य भाषण सबसे बड़ा साधन है शास्त्र से भी जाना जाता है ये कहा अच्छा आगे कथम कैसे जाना जाता है तो कहते हैं सत्ये यथाभूतवाद यथा भूतवाद व्यवस्था पंथा देवयनाख्यो विस्तीर्ण सत्य के द्वारा ही जो उत्तरायण मार्ग खुला हुआ, हुआ जाता हो जाता है विस्तृत हो जाता है राजमार्ग बन जाता है उसके लिए तथा फैला हुआ हो जाता है, है। सत्य में इतना मान शक्ति सत्य ना यथाभूत बाधव्यवस्था है जैसा है वैसे बोलना बना करके नहीं बोलना ये जीवों की स्थिति हो गई बनाकर बोलने की आदत हो गई भीतर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं यथा भूतवाद व्यवस्था ऐसा जैसा है वैसे बोला यथा यथाभूतवाद व्यवस्था या कैसा है मनुष्य मनुस्मृति का श्लोक देते हैं सत्यम ब्रुयात प्रियम बुरुयात न ब्रुआयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम बुरुयाद ये धर्म सनातन सनातन धर्म की परिभाषा है सनातन धर्म क्या है सत्यम ब्रुआयात सत्य बोले सनातन धर्मावलंबी यदि आप आए तो आपको सत्य बोलना चाहिए सत्यम ब्रुयात खाली सत्य मात्रा नहीं कटु नहीं होना चाहिए कटु सत्य भी अच्छा नहीं होता तो झामड़े वाले को चुप जाए ऐसा नहीं प्रियम ब्रियात साथ में प्रिय भी होना चाहिए माधुर्य भी होना चाहिए आपकी बाणी में सत्य और प्रिय दोनों मिलना चाहिए शब्द में माधुर्य भी होना चाहिए कर्कश शब्द नहीं बोलना चाहिए सत्य होने पर भी सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत दोनों मिलाकर बोले सत्य बोले प्रिय बोले न ब्रुआयात सत्यम अप्रियम सत्य होने पर भी अप्रिय हो तो न बोले ध्यान देना चाहिए वाणी में सत्य तो सत्यता और माधुर्य दोनों होना चाहिए न ब्रुआयात सत्यम अप्रियम अप्रिय हो तो सत्य होने पर भी नहीं बोलना चाहिए अप्रियम चा नान्यतम कुरुआत सामने वाले को चापू करने के लिए बोलते हैं अच्छा लगता है उसी कारण में अच्छा लगता है किंतु झूठ करके बोलता हो प्रियम चाह प्रिय होने पर भी अंधरित न बोले सामने वाले को अच्छा तो लगेगा सुनने में किंतु तो गलत हो जाए झूठ बाणी न बोले यह सब धर्म सनातना ऐसा कहा यही है आप दोनों मिलाकर ही बोलना चाहिए ये कहा मनुस्मृति का श्लोक है सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियायात न ब्रुआयात सत्य प्रियम सत्य और प्रिय दोनों होकर बो, मिलाकर बोलना चाहिए सत्य होने पर भी अप्रिय वाणी कभी नहीं बोलना चाहिए प्रियम चम तो प्रिय होने पर भी अंधित न बोले झूठ न बोले यह सतर्क सनातन ये सनातन धर्म की परिभाषा है सित्य एवं रूपया व्यवस्था यह शास्त्र की व्यवस्था इस प्रकार की है सत्य के बारे में ये बता दिया अच्छा तो सत्य रूतपात व्यवस्था पंथा देवनाख्य विस्तीर्ण फैला हुआ है सात तत तेनो प्रवृत्ता निरंतर खुला हुआ दरवाजा हो जाता है ब्रह्मलोक के दरवाजा उत्तरायण मार्ग सात तेनो तीन की टिप्पणी सत्य पद सततम छोड़ना सत्य वालों के द्वारा ही खुला हुआ है हमेशा अच्छा हो अन्य के लिए नहीं है सत्यवादी के लिए खुला हुआ रास्ता होता है वह रास्ता यह न पथा ही आक्रमण क्रमंत जिस मार्ग से ऋषि लोग जाते हैं जिस मार्ग से ऋषि लो ऋषि माने दर्शन देखने वाले ऋषि क्या मंत्र मंत्र ऋषय को ऋषि बोलते हैं जब पूर्व काल में प्रसुप्त जो वेद थे पूर्व प्रलय जब हो गया तो वेद भी सुप्त हो गया वेद भी वेद माने शब्द राशि शब्द राशि भी नहीं उस काल में प्रलय काल में नहीं है जब ये सृष्टि के शुरू में जो महापुरुष हुए पूर्व जन्म के तपस्या से जिनका अंतकर्म शुद्ध है पूर्व पूर्व काल की तपस्या से पूर्व पूर्वकल्भ की जो तप है जो ऐसे तपों के द्वारा जिनका अंतकर्म शुद्ध है तो उनको शुरू शुरू में जो पैदा हुए हैं किसी लोग उनके हृदय में स्फूरित होता है वेद वो वेद ऐसा स्फूरित हो जाता है वह पढ़ाने वाले नहीं मिले पहले पहले जो पैदा हो रहे हैं उनको कौन पढ़ाएगा कौन सिखाएगा उनके हृदय में स्फूरित होता है उसके बाद फिर सूर्य परंपरा चल पड़ती कर्ण परंपरा चल पड़ती है बाद वेदों ऐसा है इसलिए कहा ऋषाय माने दर्शनवंत क्यों ऋषय मंत्र द्रष्टार ऋषि का नाम है मंत्र देखने वाला ये ऋषियों का नाम आता है जिस ऋषि ने जितना मंत्र को देखा उस ऋषि के नाम से वो मंत्र हो गए तो ये, ये स्थिति है तो ऋषाय माने दर्शनवंत है चार की इत्यर्थ जो उपासक उपासना करने वाले पूरे जन उपासक उनको जिस मार्ग से जाते हैं ये उपासक लोग कहा कुहक माया साठ्य अहंकार दम्भा अंध बजिता वो ऋषि लोग ऐसे होते हैं देखो जो ऋषि होंगे उपासक वास्तव में होंगे उनके पास कुहक नहीं है माया नहीं है साठ्य नहीं है अहंकार नहीं है दम्बा नहीं है अंद्रित नहीं सबसे रही है ऐसे लोग जाते हैं उस मार्ग से उस मार्ग में जाने इतने साधन वाले जाते हैं जहां वहां दूसरा सत्यवासी उसी से जाता है ये कहना चाह रहे हैं कुह का आदि क्या है तो टीका में इसका अर्थ कर दिया गया है कुहक माने परव दूसरे को ठगना कुहक कहते हैं ठीक है थीके? और अंतर अन्य गृहित बहि अन्यथा प्रकाशन माया माया ये है भीतर कुछ और और बाहर कुछ और प्रकट कर देना बोलना कुछ मन में कुछ और सोचना और वाणी में कुछ और बोल देना इसको कहते हैं माया प्रवंचना अंतर अन्यथा ग्रहित्वा बहिर अन अन्यथा प्रकाशनम माया भीतर में अन्य प्रकार सोचना और बाहर में दूसरे ढंग से बोलना इसका नाम माया है साठ्यम मान विभव अनुसार अप्रदानम सात्य सब अपने वैभव के अनुसार दान नहीं देना इसको सात्य बोलते साठ बोलते उसको साठ्यपना है सठता है जितना सके जितना हो सके उतना कुछ देना चाहिए देने की आदत करनी चाहिए जो हो सके जितना हो सके कुछ ना कुछ देना चाहिए कुछ नहीं तो कहते कैसे भी व्यक्ति महा गरीब हो चार बातें तो सबके पास होती ही हैं वो कर सकता है आसनम भूमि रुदगम बाघ चतुर्थी चुद्रता चतरी अपनी शताब्दे नोच्छिन्न कदाचन ऐसा आया है ये चार बातें तो कभी भी महापुरुष के घर में जो सत सत्पुरुष होंगे उनके यहां कभी भी अभाव नहीं होगा बाकी धन आदि आते जाते हैं आसनम कोई आया बैठने की चटाई कुछ तो होगी होगी आसनम भूमि जाने का स्थान देना बैठिए इतना बोल सकता है आसनम भूमि उदगम एक गिलास पानी पिला सकता है ये तत् तो कर सकता है आसनम भूमि उदगम बात चतुर्थी चशुद्रता और अच्छी बाणी बोलना कोई आए हुए हो क्यों मरा ऐसा नहीं अच्छी बाणी बोले कदाचन चतर चारों गेहे नस्तु शताम गेहे जो महापुरुषों के घर में कभी भी उच्छेद नहीं होता है इनका हमेशा होता है दे सकते हैं आप अपने विभवानुसारे रदान साठ्यम यह का साक्ष्य शब्द का अर्थ यह है अपने वैभव के अनुसार नहीं देना जितना कर सके उतना कुछ करे यथाशक्ति कुछ न कुछ करता रहे देने की आदत डाले नहीं तो साठ्य में चले जाएंगे आप ये एक साठ्य मिथ्या अभिमान झूठा अभिमान कर रहा मैं ऐसा हूं तैसा हूं तैसा हूँ अहंकार हाँ। अभिमान अहंकार और दम्ब माने धर्मध्वजित हूँ दम्ब सब पता करता पाखंड है अपने कुछ थोड़ा सा काम किया था कभी अच्छा काम उसको फैलाना आपको पता है हमने ऐसा किया था हमने ऐसा किया था पंपलेट छपा देना ऐसा धर्म ध्वजी और कुछ नहीं है धर्म ध्वजी धर्म को झंडा बनाना ध्वजा बने झंडा धर्म को झंडा बना के चलना यह सब है दम्ब और अंद्रित्रष्ट भाषण अंद्रित शब्द का अथा बिना देखे बोल देना जो आए वो ही बोल देना बस इसको अंधित कहा ये इत्यादि ये दोषिता ऐसे लोग जिस मार्ग से जाते हैं न कौन कहा था कुह का माया साठ्य अहंकार दम्भ अंधिता ऋषय ऐसे ऋषि लोग मार्ग से जाते हैं ये ना आक्रम ऋषय या कहा था टिप्पणी थी एक अच्छा ठीक है भाषण अंधण तत्व शास्त्र तो प्रत्यक्ष जो यथा दृष्ट बोलना शास्त्र से हो सकता है बिना देखे बोल देना शास्त्र में क्या लिखा है मनमान ढंग से बोल देना अथवा प्रत्यक्ष ही देखा नहीं है बोल देना इसको अंदर करते शास्त्र से भी पढ़ा नहीं अब जानकार बन के चल रहा है कुछ न कुछ बोल देगा ये है यही है अंदरित भाषणकार था ये कहा भाष्य में कहते आप्त विगत तृष्ठा सर्वतः आप है तृष्णा का अभाव है विगता त्रिष्ठा तृष्ठा माने इच्छा प्रबल हो जाती है इच्छा जब प्रबल होती है तो उसको त्रिष्ठा बोलते हैं इच्छा का ये प्रबल अवस्था है ये तृष्णा शब्द तो विगत तृष्णा जिनको तृष्णा समाप्त हो गए ऐसे ऋषि लोग सर्व प्रकार से तृष्णा समाप्त हो गई जिसको प्राप्त करते हैं अब ताम ऋषि जिस मार्ग उसे जाते हैं वही मार्ग सत्यवादी को वही मार्ग से सत्यवादी जाता है यह अर्थ कहा जाते हैं तो कहा यात्रा तत् सत्य से परम निदान मंत्र है जहां पर वो सत्य का परम खजाना है वहां पहुंच जाते हैं ऋषिलोक तो सत्यवादी भी वहां पहुंचता है ये कहते हैं यात्रा पांच की टिप्पणी यत्र ब्रह्मलोकादिस्थान है निधान से हिरणगर वहा यमाने ब्रह्मलोकादि स्थान जिसमें पहुंचते हैं जहा वहा निधान क्या होगा हिरनगर खजाना हो जाएगा और परार्थ पक्षे अगर मुख्य आत्म पक्ष लेंगे उस स्थिति में क्या होगा साधन तो सा, साधनत्व तो संबंध ने सत्य साधन के संबंध बन जाएंगे उस आत्म के साथ में सत्य शब्द इस तरह से जुड़ जाएगा एक यशन तत्परमार्थ तत्व जहां उस परमार्थ तत्व तो है वहां पहुंचते हैं ऋषि लोग सत्य के द्वारा ये भी पहुंच जाता है निधानम वर्तते इस, इस प्रकार खजाना वो रूपी खजाना जहां बैठा है वहां पहुंचते हैं तत्र ये न पथा उस मार्ग अच्छा यात्रा यमार्थ तत्व सत्य से उत्तम साधन से संबंधी जिसमें परमार्थ सत्य है सत्य का जो उत्तम साधन है उसका संबंधी है सत्य का उत्तम साधन का सत्य सत्य जो उत्तम साधन है उसके संबंधी जहाँ है वहां पहुंच जाते हैं ये अर्थ है साध्यम छह नंबर टिप्पणी संबंधम थोड़े साध्यम उसके जो सत्य रूपी जो साधन है उसके जो साध्य माने संबंधी जो है साध्य जो है वहां पहुंचते हैं लोग परम प्रकृष्टम निधान परम प्रकृष्ट खजाना है यहाँ पुरुषार्थ रूपेण निधि यते इति निधान पुरुषार्थ के माध्यम से रखा जाता है प्राप्त किया जाता है इसलिए निधान कहा उसको परम पुरुषार्थ मोक्षार्थ है निधि यते है की टिप्पणी निधि यदि मैंने धन रिबद्ध पुरुषार्थ रूपेण एक तरफ धन आदि के द्वारा संबद्ध है ऐसे होने से उसको पुरुषार्थ निधान बोल दिया तथा जे न पथा आक्रमण थे सत्य न बीतते सम्बन्ध उसी में ही जिस मार्ग से जाते हैं सत्य रूपी मार्ग को लेकर के चलते हैं उसी से सत्य के द्वारा ही वहां आत्मा में पहुंच जाते हैं इतने बड़ा साधन है सत्य भाषण आदि चार साधन बताया गया उसके ये हो गए आगे मंत्र है वह आत्मा का स्वरूप कैसा है जो सत्य सत्यूपी साधन से जो मिला मिलता है प्राप्त होता है सत्य है सत्य भाषण और तप है और समय ज्ञान है ब्रह्मचर्य है इनसे मिलने वाला आत्मा का स्वरूप कैसा है एक प्रश्न उठ सकता है उसका उत्तर देते हैं आत्मा का स्वरूप का वर्णन करते हैं बृह दिव्यमच ृहच्च तदिव्यपचिप सूक्ष्म तत्सूक्ष्मतरम विभाति दूरा सु दूरे तदहा पश्युपिहम गुहापचिन् विभाति विभाति सूक्ष्म तत्सूक्ष्मी दूरा सुदूरे तदिहांश निहित गुहाया बृहद सबसे बड़ा है महान है आत्मा आत्मा का स्वरूप बताते महान है सबसे बड़ा है तद दिव्य और दिव्य है प्रकाश स्वरूप है दिव्यम और अचिंत्य रूपम जिसका स्वरूप का चिंतन करना मन का विषय नहीं बनता है माने जो मन को भी जानता है वो मन कैसे जानेगा उसको अचिंत्य रूपम मन का काम है चिंतन करना किंतु चिंतन का विषय नहीं है अलांग मन सगोचर है मन वाणी का विषय नहीं है ऐसा है बात सूक्ष्म तत्सूक्ष्म पहले बृहद कहा था अब कहते सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है बात जैसी जैसी उपाधि होगी उसी ढंग से दिखाई पड़ता है था, अब से भी है है व्यापक छोटे बड़े सब में वही आत्मा है विभाती विधेर भाती विभाती नाना रूप से दिखाई पड़ता है आत्मा बड़ा छोटा अनेक रूप में दिखाई पड़ता है वही आत्मा है माने रजू में जो जितने भी कल्पना करते हैं रज्जु तो प्रकाश हो रही वहां गुण उन रूपों से चाहे सर्प बोले जलधारा बोले माला बोले आए क्या वो रज्जु है उस रूप से रज्जु दिख रही है सर्पादी रूप से ठीक इसी प्रकार यहाँ भी सब रूप में आत्मी दिख रहा है विवाह दिखता है दूरात सुदूरे तधिहांत गेजा दूर से भी दूर है अति दूर है वो आत्मा और नजदीक से भी नजदीक है बातें दिखती है देखते किंतु बातें सत्य हैं। है। अज्ञानी के लिए दूर से भी दूर है करोड़ों जन्म में मिलना संभव नहीं है यह अंत कह नजदीक से नजदीक भी वही आत्मा है कि नहीं कि ज्ञानियों के लिए जो तो जानने वाले हैं अपना स्वरूप सबसे नजदीक होता है मनारि तो थोड़ा थो दूर हो जाते हैं सबसे पहला अपना स्वरूप है ज्ञानी के लिए अंतरिक है नजदीक के नजदीक है नजदीक से भी नजदीक है आत्मा ऐसी <coughs> तो स्वयं आत्म रूप से प्राप्त होना है पहले हम द्वैत रूप से ढूंढ रहे थे आत्मा कहीं होगा कहीं होगा बाद में अपने स्वरूप ही आत्म रूप से मिलना है के तक परम तथ्य यही है कि अपना स्वरूप ही आत्म रूप में मिलता है जिसको पहले ढूंढ रहे थे बाहर वो भीतर ही अपना स्वरूप ही वही है ऐसे सिद्ध हो जाता है नजदीक से नजदीक भी है ज्ञानी के लिए जानकार के लिए और अज्ञानी के लिए दूर से दूर है करोड़ों जन्म तक भी मिलेगा नहीं ऐसा और भी बात है यदि आपने सच्चा समझा हो दूर होने पर भी दूर नहीं होता है और नहीं समझा हो तो नजदीक होने पर भी दूर होता है यह भी स्थिति है कहा भी है दूरअो भी न दूरअस्थो यो यश्य हृदय स्थित यो यस्य हृदय ना अस्थि समीपस्थो ऐसा नीति ने कहा है दूरस्थो भी न दूरस्थ हृदय स्थित जो जिसके हृदय में बैठ गया हो वो तो दूर होने पर भी दूर नहीं होता चिंतन उसी का चलता है ना दूरस्थो। यो हृदय स्थित जो जिसके हृदय में बैठ गया जिसके मन में बैठ गया वह दूर होने पर भी दूर नहीं है और यो यश्य हृदय जो व्यक्ति जिसके हृदय में नहीं है समीप भी दूर होता है नजदीक होने पर भी दूर हो जाता क्यों तो उसके याद करता नहीं है मन में याद करे तो दूर व्यक्ति की नजदीकी होता है अपना प्रिय कोई विदेश में हो कहीं भी हो हमेशा भीतर चिंतन चल रहा है दूर होने पर भी दूर नहीं नजदीक है वो और जिसके मन में बैठा नहीं है जो व्यक्ति वो यही बैठा होगा तब भी हमारे लिए दूर है पता नहीं कहां है वो ऐसा कहा भी है नीति में नीति शास्त्र में कहा है दूरस्थो भी न दूरस्थो यो यृदय स्थित यो ये हृदय नापस्थो भी दूरत ऐसा है तो दूरा सुदूरे तदेहांत के कहा दूर से भी दूर है आत्मा अज्ञान के लिए अज्ञानी के लिए दूर से भी दूर है करोड़ों जन्म तक भी मिलता नहीं है और तद माने वह आत्म तत्व यह अंत और यही है नजदीक से नजदीक भी वही है ज्ञानियों के अपना तो स्वरूप ही है अपना स्वरूप सबसे नजदीक होता है पश्चत्सु यही वह निहितम गुहा जो देखने वाले व्यक्ति होंगे उनके लिए नजदीक है ज्ञान नेत्र चाहिए, चाहिए, चाहिए उससे जानने के लिए उनमें प्राणियों जो देखने वाले मनुष्य आदि है उनमें यही वह निहितम गुहां इसी गुहा में हृदय रूपी गुहा में ही निहित स्थापित है बैठा है आत्मा यही मिलेगा यही मिलता उनको देखने वालों के लिए जो आत्मा दर्शन करने वाले लोग हैं उनके लिए हृदय में आत्मा चिंतन करते हैं ध्यान करते हैं यही दर्शन होता है निहितम गुहायाम बुद्धिपी गुहा में स्थापित है निहित है कोई तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है बाहर मिलना भी नहीं है मिलना बेहतर ही है जैसे मनुष्यकार वृत्ति बनी हुई है अभी उसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति आत्माकार वृत्ति यही बनना है जब भी बनेगा बनेगी वृत्ति तो यही बनेगी हृदय में बननी है इन ही तो गुहा आया हम हृदय रूपी गुहा में छिपा हुआ है आत्मा है बाहर नहीं यही है थोड़ा अंतर्मुखी वृत्ति होकर के ढूंढने की आवश्यकता है ढूंढना पड़ेगा जैसे मछली पानी में रहती है फिर भी प्यासी रहती है कहते हैं जब उल्टी होगी तब पानी मुख में जाता है उसका उल्टा होना पड़ेगा उसको ठीक इस प्रकार हमें भी उल्टा होना होगा जो बहुमुखी वृत्ति में चल रहे हैं अंतरमुखी वृत्ति करना आवश्यकता है अगर साधक बनना है तो जब तक अंतर्मुखी वृत्ति बने जाएंगे आत्मदर्शन की बात ही नहीं है ये ये तो विषय दर्शन होता रहेगा। कहा? भाष्य ठीक है थोड़ी सत्य से निधान यदतम तद पुनर्शिष्य जो सत्य से परम निधान कहा था पूर्वंत्र जो सत्य का परम खजाना है कहा था उसी का विशेषण लगाते हैं सत्य का परम खजाना किस रूप में है कैसा है वो सत्य सत्य के द्वारा पाए जाने वाला जो परम खजाना है वो खजाना कैसा है उसका तो स्वरूप क्या है तो इसका विशेषण लगाया जाता कहते किम तथर्मकम इत्यादि में प्रश्न हुआ किम तब धर्मगम तदे वो क्या धर्म वाला है कैसा धर्म है लंबा है छोटा है गोरा है काला है सिंह वाला है पूछ वाला है कैसा है आत्मा जिसको पूर्व मंत्र कहा था सत्य से परम निधान करके कहा था सत्य का जो परम खजाना है करके बोला था वो खजाना कैसा है क्या धर्म वाला है कैसा धर्म है उसमें किस धर्म से उसका पहचान होगा ये प्रश्न है किम तद धर्मकम तत्म जो आत्मा तत्व तो तो तो सत्य का खजाना जो कहा था किम धर्मकम तद इति उच्यते ऐसा प्रश्न आने पर उत्तर देते हैं स्वर्ती के द्वारा उत्तर देते हैं, कहना चाहते हैं एक नंबर टिप्पणी स्वरूप वो स्वरूप क्या स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप क्या है जब सत्य से परम निदानम करके पूर्व मंत्र आखिर में कहा था तो वो परम निदान क्या है क्या स्वरूप वाला है कैसा स्वरूप है उसका प्रश्न उठा उच्चतय ग्रंथ से उत्तर देते है बृहत् सबसे बड़ा है ये स्वरूप है उसका आत्मा का स्वरूप है सबसे बड़ा संसार में जितने वस्तु है सबसे बड़ा क्योंकि आकाश जो सबसे बड़ा माना जाता है आकाश भी आत्मा में छोटा है आकाश ही छोटा है तो और तो छोटे होंगे होंगे आकाश भी बड़ा है बृहत् माना महत्व तत्प्रकृतम ब्रह्म जिस ब्रह्म की चर्चा चल रही है जिसका प्रकरण चल रहा है वो महान है बहुत बड़ा उसका स्वरूप ऐसा है सत्यादि साधन जो सत्यादि साधन वाला ब्रह्म सत्यादि साधन यश्य ब्रह्म जिस ब्रह्म का प्राप्ति का साधन प्राप्ति के साधन किया सत्यादि चार साधन बताया था पूर्व मंत्र में वो तो ब्रह्म महान है बड़ा है ऐसा है सत्यादि साधन में बहुबरी समाज करना सत्यादि साधनम यश्य जिस ब्रह्म का साधन प्राप्ति का साधन सत्याधि है ऐसे साधन वाला जो ब्रह्म है वह महान है सर्वतो व्याप्त क्यों महान है सर्वत्र व्यापक है सब जैसे मिट्टी के बने जितने भी पात्र होते हैं उसमें मिट्टी व्याप्त होती है मिट्टी मिट्टी है वहां वैसे ब्रह्म में कल्पित जगत जैसे मिट्टी में पात्र कल्पित होते हैं उसी प्रकार ब्रह्म में कल्पित जगत है तो जगत में व्याप्त होने से सर्व महान हो गया है और दिव्यम दूसरा है दिव्यम दिव्य भी है दिव्य माने स्वयं प्रबंध स्वयं प्रकाश है पर प्रकाश नहीं है घटादी वस्तु दूसरे प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं किंतु तो आत्मा स्वयं प्रकाश है आत्मा को जानने के लिए किसी ज्ञान के दूसरे की आवश्यकता नहीं है दूसरे को जानने के लिए हमारी हमारी जरूरत है हम नहीं होंगे तो क्या जानेंगे अपने को जानने के लिए कोई दूसरे वस्तु के साधन की अपेक्षा नहीं जो बाहर के विषय देखने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है मन आदि की आवश्यकता है आत्म दर्शन के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है दिव्य है स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रभम कहा स्वयं प्रभाव वाला है माने इंद्रिय अनिंद्रिय गोचरम इंद्रियों का विषय नहीं होता ना इंद्रिय गोचरम अनिंद्रिय गोचरम इंद्रियो का विषय नहीं बनता वो आत्मा स्वयं प्रकाश है ये दिव्यम कार्य किया अतएव न चिंतन तुम शक्य थे अश्य रूपों अचिंतम जब इंद्रियों का विषय जो होता है उसका चिंतन किया जाता है मन के द्वारा जब इंद्रियों का विषय नहीं होता वो मन के द्वारा भी चिंतन का विषय नहीं बन सकता इसलिए अचिंतम कहा आगे ठीक है अतः जब इंद्रियों का विषय होने के कारण अतएव न चिंतन तुम शक्य चिंतन भी नहीं किया जा सकता इंद्रियों का जो विषय बनेगा वही मन का विषय बनता है इंद्रियों का विषय न बनने से मन का भी विषय नहीं बन सकता शक्य थे इस आत्मा का अ इस आत्मा का स्वरूप चिंतन भी नहीं किया जा सकता इसका इसलिए अचिंतम अचिंतरूपम कहा अचिंत रूप कहा टिप्पणी अचिंत रूपम यदि मनो अगोचर इत्य टिप्पणी में कहा मन का विषय भी नहीं है वो यही समझना एक कहा अच्छा दिव्य शब्द से तो इंद्रिय का विषय नहीं कहा और अचिंत शब्द से मन का विषय नहीं है ये बता आगे सूक्ष्म आकाश आदि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है कहा था सूक्ष्मांत सूक्ष्मी कहा आकाश आदि को सूक्ष्म कहा है, है। जब हम विचार करते हैं सबसे स्थूल पृथ्वी है तो पांच गुण उसमें हैं सब दस पर्श रूप वर्ष पृथ्वी में पाया जाता है पृथ्वी का अपेक्षा थोड़ा सूक्ष्म होता है जल एक गुण कम हो जाता है उसमें क्या कम है गंध कम है जल में गंध नहीं होता जिस जल में गंध की उपलब्धि हो रही है आपको जल सड़ जाता बोलते हैं ना वास्तव में जल सड़ता नहीं है और पत्ते गिर गए बिट्टी गिर गई वो सड़ा जल सड़ता नहीं जिस जल को सड़ा हुआ मानते हैं चाहे समुद्र के जल को खारा मानते हैं खारा नहीं होता जल में माधुर्य होता है क्यों उसको फिल्टर करके देखो शुद्धि करो जल का स्वभाव अपना है उसमें गंदा नहीं मिलेगा जब फिल्टर करोगे जल को शुद्धि करोगे वो तो पृथ्वी हमसे मिल जाता है तो आपको जल में गन्द बांधते हैं वो पृथ्वी का गन्ध को जल में डाल करके बोलते हैं जल में गंध नहीं होता एक गुण के कम होने से वो, वो थोड़ा हल्का होता है होता रूप भी नहीं है और वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म क्यों वहां पर भी नहीं है आकाश में एक गुण है वायु में दो गुण है तेज में तीन गुण है जल में चार गुण है पृथ्वी में पांच गुण है तो इसलिए आकाश आदि जो सूक्ष्म माने जाते हैं उससे भी सूक्ष्मतर है आत्मा अति सूक्ष्म है निर्तिशयम निर्ति ही सूक्ष्म निर्तिशय है कोई सात सूक्ष्म नहीं है। दूसरे की अपेक्षा सूक्ष्म ऐसा नहीं कहा जा सकता निर्तिश सूक्ष्म है क्यों सबका कारण है सर्वकार सबका कारण आत्मा है आगे विभाती विशेष भाती विभाने विभिधम विविधम भी भाती, भाती। नाना से है आत्मा को देखना वो नाना से भास रहा है क्या भास रहा है आदित्य चंद्रादि आकार दिव्यते सूर्यादि चंद्रादि रूप से हुई तो आत्मा ही तो भास रहा है और क्या भास रहा है दिव्यते प्रकाशित हो रहा है आत्मा का किंच दूरात सुदूरे दूर से भी दूर है आत्मा दूरात विप्रकृष्ट देशात जो दूर देश है उससे भी सुदूरे विप्रकृष्ठ तले देश अति दूर दूर से भी दूर देश में आत्मा है क्यों वर्तते वहां रहता है क्यों अभिदुषान अज्ञानियों के लिए दूर से भी दूर रहता आत्मा, है आत्मा अभिदुषान जो अज्ञानी अभिवेकी लोग देहात्म बुद्धि वाले हैं उनके लिए दूर से भी दूर है अभिदुषान अत्यंत आगम अगम्यवात तद क्योंकि उनके लिए अगम्य हो गया जाना संभव नहीं आत्मा में वो ब्रह्म ऐसा है दूर से भी दूर है अज्ञानी के लिए हो गई ज्ञान का विषय नहीं बनता उनका इसलिए दूर से दूर हो गया केंचा? आगे इहा। आगे कधिहांत के वही ब्रह्मा नजदीक से नजदीक पे कहते हैं कैसा इहा दे समीपे इसी देह में भीतर ही समीप में ही वह आत्मा है विदुषाम जानकार व्यक्ति के लिए जो ज्ञानी है उनके लिए है क्यों विदुषाम आत्मत्वाद उनका तो स्वरूप ही है वो इसलिए वो नजदीक से नजदीक है अपना स्वरूप है आत्मत्वाद स्वरूपत्व और सबके अंतर है वो सर्वांतर है सबके भीतर है थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर के भीतर सबके भीतर है सबसे सूक्ष्म है सबके भीतर देखना हो तो पैतृक प्रतिशत पढ़ लेना हो जब अन्नमयदि कोषो की चर्चा होगी सबसे बाहर परकोटा लगा हुआ है अन्नमय कोष इसको किसी तरह भेदन कर सके मैं शरीर नहीं हो बुद्धि भी चला गया कोई व्यक्ति हड्डी मांस का पुतला जो होगा ये अन्नमय कोष है इससे बाहर भीतर घुसे दूसरा एक परकोटा मिलेगा प्राणमय कोष प्राणमय कोष मिल जाएगा पांच कर्मिंद्रिया और पंच प्राण प्राणवय कोश वहां से भीतर जाना मुश्किल है वो परकोटा का भी कोई भेदन कर देगा प्राणवय कोश यदि भी भीतर चला गया तो मनोमय कोश आ जाएगा एक परकोटा और है वहां माने पांच ज्ञान इंद्रिया और मन मिल करके मनोमय कोश की चर्चा है वहां से भेदन करना उनमें अहम बुद्धि परित्याग करना वहां से भेदन करे तो विज्ञान वय एक और भीतर है सूक्ष्म है सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं पांच ज्ञान इंद्रिया और बुद्धि मिलाकर के ज्ञान वह कोश है उसको भेदन करेंगे तो आनंद वह कोश के चक्कर में पड़ जाएगा जो सुश्रुप्ति अवस्था उसके विशेष रूप से आनंद वह कोष का प्राकट्य है और जागृत आदि में भी हमें आनंद वह कोश का अनुभव होता है इष्ट पदार्थ का दर्शन आदि से ज्ञान होता है मोद तो प्रमोद आदि वृत्ति बनती है हर्ष बोध प्रमोद प्रकार की वृत्ति बनती है तो वहां से भी जब भीतर जाएंगे तब आत्मदर्शन होगा मान ये सर्वांतर है थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर के भीतर सबसे भीतर पड़ा हुआ है इतने शरीरों को भेदन करके जाना होगा आत्मदर्शन करने के लिए इतना सरल नहीं इसलिए अज्ञानियों के लिए दूर से दूर है और ज्ञानियों के लिए स्वयं अपना स्वरूप ही नजदीक से नजदीक है ये कहा आत्म सर्वांतरत्वाद का अंतर होने से आकाशस्या भी आंतर श्रोत है आकाश का भीतर सुना वृद्धांग है अंतरयामी ब्राह्मण पड़ा होगा वृद्धा प्रतिशत में आपने अंतरियामी ब्राह्मण में है जो आकाश है तिस्थति आकाश नकाशम शरीरम जिसका आकाशी ही शरीर है आकाश इसको नहीं जानता आकाश में जो रहता है इत्यादि आया है ये सत्य अंतरियामी अमृत इत्यादि आता है आकाश अंतर सुनाई पड़ा है कि नमक टिप्पणी है ना अंतर थी। या आकाशम अंतरोमा थी आकाश के भीतर बैठ करके आकाश को तो चला रहा है नियम कर रहा है आकाश नहीं जानता आकाशी जिसका शरीर है ऐसा आत्मा है यही आत्मा तेरे अंतरयामी यह आत्मा है ऐसा करके आता है यह पतिशत सो यहां जो देखने वाले लोग है ना उनके लिए नजदीक से भी नजदीक है देखने वालों के लिए एक बुद्धि गुहा में आत्मा है किंतु दृष्टि दृष्टि चाहिए ज्ञान जिसके पास देख सकता है है चेतना वो चेतनावान लोग हैं उनमें निहितम स्थितम चेतनावान चेतना वाले व्यक्ति जो होंगे वही आत्मा को उपलब्धि कर सकते हैं अचेतन नहीं कर सकते हैं स्थितम दर्शनादि क्रियावत बिना दर्शन श्रवण आदि क्रिया हो रही है तो आत्मा है तभी तो हो रही है इंद्रियों में जड़ में जो क्रिया हो रही है दर्शन आदि क्रिया क्रियावान बना हुआ है व्यक्ति जब जड़ में जो क्रिया होती है चेतन में आश्रित हुए बिना हो नहीं सकती है जैसे गाड़ी में देखा है वैसे यहाँ भी हमारी इंद्रियां सबके सब, सब जड़ है तो जड़ में जो क्रिया हो रही है अपने अपने देखना सुनना आदि काम कर रहे हैं तो आत्मा जरूर है सिद्ध हो जाता है देखने वालों के लिए हो जाता है दर्शनादि भी क्रियावत्व है ना योगी भी लक्ष्मण योगियों के द्वारा माने जो वेदांति है यहाँ योगी का हाँ। उनके द्वारा लक्षित होता है आत्मा वो आत्मा को समझ जाते हैं दर्शन आदि क्रिया के द्वारा क्यों आत्मा है इसलिए ये क्रिया हो रही है नहीं तो ये जड़ में क्रिया कहां से होती है डाइवर बैठा होगा तभी गाड़ी में क्रिया होती क्रिया तो गाड़ी पहिया में क्रिया होगी गाड़ी में होगी क्रिया किन्तु तो ड्राइवर बैठा हो तभी होगी बिना ड्राइवर बैठे क्रिया नहीं होती ठीक इसी प्रकार उनके लिए ऐसा है कहा दिखेगा योगियों का आत्मा कहते में बुद्धि गुहा वो हिमालय की गुहा में हिमालय में आकाश ही मिलेगा आत्मा नहीं मिलेगा वहां वहां भी जाके बैठने के बाद में यही चिंतन करना पड़ेगा चिंतन तो इधर ही होना है हाँ एकांत देश है थोड़ा विक्षेप का कम होगा वहां यह अलग बात है बाह्य विक्षेप कम होगा माना गुहायाम तो मिलेगा तो गुहायाम बुद्धि लक्षण आयाम जिसको बुद्धि कहा बुद्धि रूपी गुहा में चिंतन मिलेगा तत्र ही द्विगुणम लक्षित विद्युत वही आत्मा छिपा हुआ आत्मा निगुणम मान छिपा हुआ आत्मा लक्षित होता है ज्ञानीयों के द्वारा बुद्धि रूपी गुहा में छिपा हुआ है देहात्म बुद्धि ने ढक दिया है आत्मा को ढक रखा है किस बुद्धि ने देहात्म बुद्धि ने देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाए तो आत्मबुद्धि बन जाए वही तथापि अविद्या संप्रितम सन न लक्ष है बुद्धि गुहा में अपने पास है आत्मा अपना स्वरूप है होते हुए भी फिर भी लक्षित नहीं हो है, रहा है शरीर ही दिख रहा हमको क्यों क्यों क्यों तो कहा अविद्या संप्रतम अविद्या से अज्ञान से अवृत है, है आत्मा यह अविद्या संप्रतम आछन्न है आत्मा ढका हुआ है अविद्या से अज्ञान से शरीर में जो आत्मबुद्धि है या ज्ञान है इससे आत्मा अवृत है सब न लक्ष लक्षित नहीं होता तत्स्तम अविद्वत भी वही बुद्धि में ही है अपने पास है आत्मा अपना स्वरूप है होते हुए अज्ञानी को दिखाई नहीं पड़ता क्यों अविद्या से ढके हुए आत्मा ढक जाता है अविद्या से ढका हुआ है इसलिए नहीं और वो ज्ञानियों का क्या होता है अविद्या आवरण भंग हो जाता है आवरण भंग हो गया तो आत्माद्रम को हो जाता है आत्मा का अनुभव होता है ज्ञानी अज्ञान भी इतना है दोनों के हृदय में है यह ज्ञानी के हृदय में आत्मा है अज्ञानी के हृदय में नहीं ऐसा तो नहीं है आत्मा तो सर्वत्र है सबके बुद्धि भी गुहा में छिपा हुआ है किंतु एक व्यक्ति ने दरवाजा खोल दिया है अविद्या का भेदन कर दिया है उस पर आत्मदर्शन हो रहा है और एक अविद्या बनाए रखा है इसलिए आत्मदर्शन नहीं हो पा रहा इतना अंतर है एक समय हो गया है एक अक्त ओम भद्रम करणे भी भद्रं देवा भद्रम पश्यमाक्ष स्त्रेरंगस्फुरा वनशस्थर्दशे मधेदार ओम शांतिश